श्री श्री चैतन्य चरितावली, अलौकिक बालक स्वगर्भशिन्नम सुवृतम सुतमौक्ति तिलकी भूतम् भाग्य दुर्लभम अपनी माता के गर्भरूपी सीपी को निर्भिन्न करके अच्छे गुणों वाला पुत्र रत्न जो कि अपने वंश की शी को बढ़ाने वाला है ऐसे सौभाग्यशाली सुत का मंद भाग्य वाले पुरुषों के यहाँ उत्पन्न होना अत्यंत ही दुर्लभ है शची रूपी सीपी के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है जिसमें निमाई के समान संसार को सुख शांति प्रदान करने वाला बहुमूल्य मोती पैदा हुआ शची की समझ में स्वयं नहीं आता था कि यह बालक कैसा है इसकी सभी बातें दिव्य हैं सभी चेष्टाएं अलौकिक हैं। देखने में तो यह बालक सा प्रतीत होता है किंतु बातें इसकी ऐसी करता है कि अच्छे अच्छे समझदार भी उन्हें सरलता पूर्वक नहीं समझ सकते कभी तो उसे भ्रम होता और सोचने लगती यह कोई छद्मवेश बनाए महापुरुष या देवता मेरे यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं और कभी कभी मातृ स्नेह के कारण सब कुछ भूल जाती एक दिन माता ने देखा कि घर में बड़े जोरों का प्रकाश हो रहा है बहुत से तेज पूर्ण दिव्य दिव्य पुरुष निमाई की पूजा और स्तुति कर रहे हैं यह देखकर माता को बड़ा भय मालूम हुआ वे जल्दी से घर के भीतर गई वहाँ जाकर उन्होंने देखा निमाई सुखपूर्वक शहन कर रहे हैं यह बात शचि देवी ने अपने पति पंडित जगन्नाथ मिश्र से कही मिश्र ने कहा हम तो पहले से ही जानते थे यह बालक कोई साधारण पुरुष नहीं है इसी प्रकार एक दिन आंगन में ध्वजा वज्र कुश आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित छोटे छोटे पैरों को देखकर कर शचिदेवी विस्मित हो गई उन्होंने वे चरण चिन्ह मिश्र जी को भी दिखाए भाग्यवान दंपति ने उन चरणों की धूलें अपने मस्तक पर चढ़ाई मिश्र जी कहने लगे मालूम पड़ता है घर के बाल गोपाल ठाकुर सशरीर आंगन में घूमते हैं यह हम लोगों का परम सौभाग्य है इतने में ही उन्होंने निमाई के छोटे छोटे पैरों में भी वे ही चिन्ह देखे मिस्टर जी पंडित नीलाम्बर चक्रवर्ती को बुलाकर लाए और निमाई के हाथ तथा पैरों की रेखा उन्हें दिखाई सब देखकर कर चक्रवर्ती महाशय बोले हमने उसी दिन जन्मकुंडली ही देख कह दिया था कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है भविष्य में इसके द्वारा संसार का बहुत कल्याण होगा एक दिन मिश्र जी ने निमाई से कहा बेटा भीतर से पुस्तक तो ले आप निमाई हँसते हुए भीतर चले गए मिश्र जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो नूपुर की सुमधुर ध्वनि निमाई के पैरों में से होती जा रही है उन्होंने शचि देवी से पूछा निमाई को नूपुर तुमने पहना दिए है क्या सची देवी ने उत्तर दिया नहीं तो नुपुर तो मैंने नहीं पहना है, देखते नहीं हो उसके पैरों में सिवाय कडूलों के और कुछ भी नहीं है मिस्र जी सब समझकर चुप हो गए निमाई पुस्तक रखकर चले गए एक दिन ये अपनी माता से किसी बात पर झगड़ बैठे चंचल तो ये थे ही किसी बात पर अड़ गए माता ने बहुत मनाया नहीं माने तब माता रोष में भर बाहर जाने लगी इन्होंने अपने कोमल करों से माता पर थोड़ा प्रहार किया माता का हृदय भर आया उन्हें निमाई की अलौकिक लीलाएं और उनकी लोकोत्तर सभी बातें स्मरण होने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगी। इसी बीच में उन्हें अपनी दरिद्रावस्था का भी स्मरण हो आया दुख के बीच माता अधीर हो उठी और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी पास पड़ोस की स्त्रियां शची माता को पंखा आदि से वायु करने लगीं निमाई घबरा गए माता की ऐसी अवस्था देखकर उनके होश उड़ गए वे स्त्रियों से पूछने लगे माता किस प्रकार अच्छी हो सकेंगी उनमें से किसी स्त्री ने कह दिया यदि दो ताज़ी नारिकेल ला सको और उनका जल उन्हें पिलाया जाए तो ये अभी अच्छे हो जाए यह सुनकर वे दौड़े दौड़े बाहर गए और थोड़ी ही देर में दो बड़े बड़े ताज़ा नारिकेल लेकर घर में वापस आए नारिकेल फोड़कर उसका जल सची माता के मुंह में डाला गया धीरे धीरे वे होश में आने लगी जब वे खूब होश में आ गई तब ये उनसे लिपट कर खूब रोए और रोते रोते बोले माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है जो तुम्हें इतना तंग करता हूँ मेरी माँ अब कभी ऐसा काम ना करूंगा। एक दिन ये वैसे ही रोने लगे और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे माता पिता ने इन्हें बार बार समझाया पुचकारा बहलाया किंतु ये मानते ही न थे बराबर रोते ही जाते थे अंत में माता ने पूछा तू चाहता क्या है क्यों इतना रोता है मुझे सब बात बता दे तू जो कहेगा वही चीज़ तुझे ला दूँगी आपने रोते ही रोते कहा जगदीश और हिरण्य पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए नैवेद्य बना है उसे ही लेकर हम चुप होंगे यह सुनकर सभी चकित हो गए किसी का भी साहस नहीं पड़ता था कि उनके घर जाकर बिना पूजा किए नैवेद्य को लाकर बालक को दे दें सभी चुप होकर एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे निमाई फूट फूट कर रो रहे थे माता ने बहुत समझाया बेटा पूजा माई की चीज़ है जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक नहीं खाते पूजा हो जाने दे मैं जाकर उनके घर से ला दूंगी बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई को खा लेते हैं उनके कान पक जाते हैं रोवे मत ये तेरे सब साथी तेरी हंसी करेंगे कि निमाई कैसा रोने वाला है माता की इन बातों का निमाई पर कुछ भी असर नहीं हुआ वे बराबर रोते ही रहे किसी ने जाकर उन ब्राह्मणों से ये बातें कह दी ये दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिस्र के पड़ोसी थे और मिस्र जी से बड़ा प्रेम मानते थे निमाई उनके घर बहुत जाया आया करते थे इस बात को सुनकर उनके घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को यह कैसे पता चला कि हमारे घर आज भगवान के लिए नैवेद्य तैयार हो गया है कुछ भी हो वे बड़ी प्रसन्नता से नैवेद्य लेकर निवाई के पास आए निवाई ने सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर खा लिया तब ये शांत हुए माता को इनकी ऐसी बातों पर बड़ा दुख हुआ वे सोचने लगी इस पर जरूर कोई भूत विशाद आता है इसलिए उन्होंने देवताओं के नाम से द्रव्य उठाकर रख दिया देवियों की पूजा की और बहुत सी मनौतियाँ भी मानी वे निमाई की ऐसी दशा देखकर मन में किसी अशुभ बात की शंका करके डर जाती और बच्चे की मंगल कामना के निमित्त भांति भांति के उपाय सोचती धीरे धीरे इनकी अवस्था पाँच साल के लगभग हुई पिता ने इनका अक्षरा अक्षरारम्भ कराया लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़ियाँ दी भला इन्हें क्या पढ़ना था ये तो सभी कुछ पढ़े पढ़ाए ही आए थे पिता को दिखाने के लिए तो कभी ये पट्टी पर कुछ उल्टी सीधी लकीरें करने लगते किंतु वैसे पढ़ते कुछ भी नहीं थे खड़िया को लेकर शरीर से मल लेते लंबे लंबे माथे पर उसके तिलक लगा लेते और माता से कहते अम्मा मेरे घर में एक परम वैष्ण तेरे घर में एक परम वैष्णव आया है कुछ भिक्षा देगी माता इनके तिलकों को देखती और हंस पड़ती। गोद में बिठाकर मुख चुमती और कहती बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते हैं कुछ पढ़ना लिखना भी चाहिए अब तो निरा बालक ही निरा नहीं है तेरी बराबरी के ब्राह्मण के बालक पोथी पढ़ लेते हैं तू तो वैसे ही दिन भर इधर उधर खेला करता है ये माता की बातों को सुन लेते और मुस्करा देते खा पीकर जल्दी बालकों में खेलने के लिए भाग जाते सभी बालकों को लेकर ये उन्हें नाचना सिखाते तीन तीन चार चार बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ नाचते और घूमते घूमते कभी चक्कर आने से धूल में गिर भी पड़ते कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर हरी बोल हरी बोल कहकर खूब नाचते इनके साथ साथ और बालक भी हरी बोल, हरी बोल की उच्च ध्वनि करने लगते रास्ता चलने वाले लोग इनके खेलों को देखकर खड़े हो जाते और घंटों इनकी लीलाओं को देखा करते बहुत से विद्वान पंडित भी उधर से निकलते बच्चों के साथ निमारी को नाचते देखकर उन्हें अपनी पुस्तकी विद्या पर बड़ा बड़ी लज्जा आती उनका जी चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़कर इन बच्चों के ही साथ नृत्य करने लगे किंतु लोक लज्जा उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करती इस प्रकार ये खेल में भी बालकों को कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते पिता इन्हें जितना ही पढ़ाना चाहते थे ये उतने ही पढ़ने से भागते थे जो जो इनकी अवस्था बड़ी होती जाती थी क्यों तो चंचलता भी पहले से अधिक बढ़ती जाती थी